शिवपुराण रुद्रसहिता उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले ईश्वर ने कहा हे hey दैत्येंद्र मैं तेरे इंद्रिय निग्रह नियम शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ अतः सुव्रत अब तू कोई वर मांग ले दैत्यों के राजा राजाधिराज तूने निरंतर मेरी आराधना की है इससे तेरा सारा कलमस झूल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है इसीलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ क्योंकि तीन हजार वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए सरत कुमार जी कहते हैं मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर काँपता हुआ भगवान उमापति से बोला अंधक ने कहा भगवान आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गदगद बाड़ी से आपको जो दीन हीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है प्रभो उस सब को आप अपने मन में स्थान न दें अर्थात उसे भूल जाए महादेव मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ देखिए मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए ये जगत जन्य पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें चंद्रशेखर तो इनका भयंकर क्रोध कहात्य चंद्रमौली मैं किस प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता शंभो कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत में अर्थात मेरे आपके साथ क्या तुलना है महेश्वर आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीरपुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हार शंख हों पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरवस नित्य मात्र मातृदृष्टि से देखूं, मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं, देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं महसान आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए धनत कुमार जी कहते हैं मुनि सत्तम इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर कर शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्त तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूह कर प्यार किया इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया उन्हें महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है इसे पूर्वक जपना चाहिए